नमस्कार नशा ही नशा के समस्त संगीत प्रेमी मित्रों को मैं दिलीप पंडित उज्जैन से मैं आरसी मिश्रा कानपुर से हम दोनों आप सबका हार्दिक स्वागत, स्वागत करते, करते हैं सूरी आवाज में सुरखी करेंगे बात हम जिंदगी में हर घड़ी संगीत के हैं साथ हम दिलीप जी आज आप क्या सुनाने वाले हैं मिश्रा सर आज जो है

मेरे एक बहुत प्रिय गायक की पुण्यतिथि है और क्यों ना हम आज जो है कार, आज के कार्यक्रम का आगाज हम उनके गाए हुए गीत से करें बहुत बहुत सुंदर और वो गायक हैं स्वर्गीय मुकेश जी दर्दिले आवाज़ का बेताज बादशाह मुकेश जी में और क्या खासियत थी क्या आप जानते हैं मिश्रा सर कि वो गायक के अलावा और क्या क्या थे वो उन्होंने तो फिल्में भी प्रोड्यूस की

एक्टिंग की और उन्होंने एक्टिंग की फिल्में प्रोड्यूस की और संगीत निर्देशन भी दिया है एक फिल्मों में तो मल्टी फैसेट आप कहिए कि उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया तो आज हम क्यों ना उनके ऐसे किसी फिल्म का गीत सुना जिसमें उन्होंने काम भी किया हो जी, जी। जिसमें उन्होंने संगीत भी दिया हो

अरे नहीं जी और पूछ पूछ इससे बढ़िया क्या बात है चलिए तो आ, फिर मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब अनुराग जो है 1956 की फिल्म जी, है जी जी तो उस फिल्म का एक बहुत खूबसूरत गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना देते हैं जिसे इंदिवर ने लिखा था और संगीत स्वयं मुकेश जी ने दिया था उसमें काम भी उन्होंने करा था और गाया भी उन्होंने था तो लीजिए मित्रों आज इस मधुर गीत के साथ हम मेरी पसंद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं

क्योंकि दिल किसी दूसरी दुनिया में खो गया किसे देखा है कि जिंदगी से मुठे प्यार हो गया किसने महका दिया है आके राहों को मेरी राहों के भाग जाग गए किसके कदम से लगता है कि हम जानते हो जन्म जन्म से

लगता है कि हम जानते हो जन्म जन्म से किसी जीवन में सही तुमसे मेरी प्रीत रही तुमसे मेरी प्रीत रही जोगीस भूल गए आज लगते हैं नए

ऐसा नहीं है किस्मत का मिलाया तुम्हें हमसे लगता है कि हम जानते हो जन्म जन्म से लगता है कि हम जानते हो जन्म जन्म से जरा शर्माना और

लगता है के हम जानते हों जन्म पल भर ही की पहचान में परदेसी सनम सनमते लगता है के हम जानते हो जन्म जनमते लगता है के हम जानते हो जन्म जनमते

तो डॉक्टर साहब अगला गीत कौन सा सुनाया जाए मेरे ख्याल से जैसा अपन ने पहला गीत सुनाया था मुकेश जी का जिन्होंने एक्टिंग भी करी थी प्रोड्यूसर भी थे म्यूजिक डायरेक्टर भी था तो इस टाइप का कोई गायक का ऐसा आपको नाम याद आ रहा है कि जिन्होंने एक्टिंग करी हो जी हाँ दिलीप जी मैं आपको बताता हूँ तलक महमूद साहब मैं उनसे तीन चार बार मिल भी चुका हूँ उनके घर भी गया था अरे वाह हाँ क्या बात इतना अच्छा नेचर उनका और उन्होंने तो फिल्मों में

एक्टिंग भी की अच्छी एक्टिंग की और जैसे डाक बाबू है मालिक एक अच्छा, गांव की कहानी अच्छा हाँ, हाँ, दिवाली एक, की रात और सोने की चिड़िया इस तरह की फिल्मों में तो एक गांव की कहानी के तो मैंने सुने हुए गाने तो क्यों ना सोने की चिड़िया फिल्म से अपन एक गीत सुने जो कि तलत मेहमू साहब पर ही पिक्चराइज किया हुआ है

और उनके साथ आशा भोसले जी ने उसको गाया है और उस वो, वो फिल्म फिल्म में वो स्टार का रोल कर रहे थे अरे क्या बात है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें संगीत किसका था ओपी नहीं है वाह और गीत किसने लिखे थे साहिर साहब ने लिखे थे चलिए तो मित्रों चलिए आज के प्रोग्राम का दूसरा मधुर गीत सुना जाए

तेरी बाकी अदा क्यों हुआ और ऐसे हुआ सच बता तू मुझ पे क्यों और कैसे हुआ मार गई तेरी बाकी अदा यूँ हुआ और ऐसे हुआ सच बता तू मुझ पे बेपिता

मार गई तेरी बाकी अदा क्यों हुआ और ऐसे हुआ सच बता तू मुझ पे फिता अरे क्यों हुआ और कैसे हुआ मार गई तेरी बाकी अदा

सूरत तेरी मोहनी मूर्त तेरी चांद सी सूरत तेरी मोहनी मूर्त तेरी तेरी धुन मुझे बेसबब नहीं और जल्बों में ये गजब नहीं तेरी धुन मुझे बेसबब नहीं और जल्बों में ये गजब नहीं

सच बता तू मुझ पे पिता अरे क्यों हुआ और कैसे हुआ मार गई तेरी बाकी अदा क्यों हुआ और ऐसे हुआ सच बता तू मुझ पे पिता

मार गई तेरी बाकी अदा हुआ और ऐसे हुआ सच बता तू मुझ पे पिता अरे क्यों हुआ और कैसे हुआ मार गई तेरी बाकी अदा तो मिश्रा सर आज हम सुबह से उज्जैन में साथ साथ घूम रहे हैं तो कैसा लगा आपको हमारा उज्जैन

अरे इस पौराणिक नगर की तो बात ना पूछिए मैं तो अभिभूत हूँ देख करके और इतने स्थानों पे आपने मेरे साथ लेकर के यात्रा की और मैं तो यही सोचता रहा मुझे संकोच लग रहा था कि आपको मैं सुबह से परेशान कर रहा हूँ और आप थक गए होंगे बिल्कुल अरे नहीं डॉक्टर साहब बस यही तो है देखिए परेशानी है या मुसीबत है ये अपने लोगों के लिए नहीं होती है ये दूसरों के लिए होती है और संगीत ने हमको ऐसा बांध के रखा हुआ है

कि आपके इस बात का जवाब मैं अगले गीत से देना चाहूँगा ये गीत है 1950 की फिल्म शीश महल से जिसे संगीतबद्ध किया है वसंत देसाई ने गीत लिखा है बहजाज लखनवी ने और स्वर जो है स्वर आपको बूझना है गाना सुन लीजिए उसके बाद बताइए कि यह स्वर किसका है अरे मैं पहले ही बता देता हूँ जी आपको कि उसमें तो पुष्पा हंस जी की आवाज़ में गाने थे और एक फिर कॉमन बात कि उन्होंने एक्टिंग भी की थी

नायका तो तो अरे क्या ये चीज को बिल्कुल मालूम नहीं थी मतलब तो मित्रों ऐसे गायक के हैं जिन्होंने उस फिल्म में काम भी किया था तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया पुष्पा हंस जी की आवाज है और ये जो आपने कहा था कि मैं सुबह से परेशान हो रहा हूँ तो परेशान नहीं हूँ इस गीत को सुन लीजिए आपकी भी परेशानी दूर हो जाएगी

मिश्रा सर ये बताइए कि मेरे पास पांडे जी की लिखी हुई किताबें कुछ मैंने क्लासिकल की मंगाई थी उसके क्रेडिट में मैंने आपका नाम पढ़ा था इसका मतलब क्लासिकल संगीत के बारे में शास्त्रीय संगीत के बारे में आप जानकारी रखते हैं जी जी मैं तो बचपन से ही शास्त्रीय संगीत को पसंद करता हूं मैं 12-13 साल का था तभी मैंने शास्त्रीय संगीत का कंसर्ट

अपने स्कूल में जी तो दुर्गा पूजा के अवसर पे हो रहा था तो सुना था उसमें संध्या मुखर्जी थी आपका एसएस एस साहब थे और बिल्कुल नई नई थीं कृष्णा कल्ले तो उन्होंने एक भजन गाया था प्रारंभ में जी जी तो, जी तो मतलब यह है कि शास्त्रीय संगीत क्या आप गाता है तो क्यों ना हम मेरी पसंद में थोड़ा सा लीग से हटके एक चौथा गीत हम शास्त्रीय बंदिश के ऊपर करें लेकिन मेरी ये इच्छा है डॉक्टर साहब कि चूंकि हम शिव की नगरी में हैं आज

महाकालेश्वर जी, भगवान शिव की नगरी है तो क्या ऐसा पुराणों में कुछ ऐसा कहीं है लिखा हुआ कि भगवान शिव शंकर का कोई पसंदीदा राग हो जी

राग केदार को वो शिवजी का पसंद का राग है और कहते हैं कि मतलब वो ध्यान कर, ध्यान कर करके आप तो बिल्कुल आपको लगेगा कि शिव जी से साक्षात तो फिर ऐसा कुछ आप बंदिश सुनवाई है हमारे दर्शक श्रोताओं को और हमें भी ताकि ये तो पूरा आज का दिन जो शिवमय हुआ है इसके और आनंद आ सके हमारे तो बंदिश तो बहुत ही प्रसिद्ध है वो कान्हारे नंद नंदन नंद परम निरंजन दुख भंजन

तो कहना कहाना है मतलब ये तो सोने पर सुहा ऐसा हो गया डॉक्टर साहब कि अभी कल ही कृष्ण जन्माष्टमी हुई है जी, जी, और जी, जी, आप जो है काना का आपने बंदिश जो है सजेस्ट करी है तो ये कौन से राग में है मनाली बोस उसके स्वर में आप सुनिए आपको अच्छा क्या बात है? है क्या बात है तो लीजिए श्रोताओं ये आज कृष्ण जन्माष्टमी भी अभी कल ही हुई है और हम शिव की नगरी में बैठे हुए हैं उज्जैन में तो उनका पसंदीदा राग

Uh, केदार की यह बहुत खूबसूरत बंदिश है इसको जरूर सुनिए आप <गगी>

का कार्यक्रम बना रहा था तो आपने मुझे सूचित किया था कि अभी दो दिन पहले बहुत घनघोर बारिश हुई है तो इस क्षेत्र में तो मैं थोड़ा सा चिंतित था मैंने कहा कि सावन भादो तो वर्षा के दिन है और बरसात होगी लेकिन देखा जाएगा बरसात तो ऐसी है कि मतलब वो हो भी और बंद भी हो जाए जी, तो जी, जी.

देखिए आज बिल्कुल बारिश बिल्कुल नहीं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बारिश बहुत, बहुत अच्छा दिन रहा। बिल्कुल अच्छा रहा बहुत हाँ, बढ़िया मौसम साफ था हालांकि हम जब मंगलनाथ गए थे तो घाटों पे आपने देखा होगा हुए हाँ, लेकिन बहुत अच्छा रहा, सर, कि आज बारिश न होने से आज के दिन मौसम साफ होने से हम आज बहुत बढ़िया आनंद उठा पाए घूमने फिरने का और ठीक है बारिश वगैरह तो घर अभी मौसम चल रहा है लेकिन डॉक्टर साहब क्यों ना अभी सावन और भाद्रपद भी शुरू हो गया है तो मेरी पसंद में हम एक

बरसात का गीत आ, अगर हम उसमें इंक्लूड कर लें तो हालांकि बारिश तो रुक गई है लेकिन हम आ, हमारी मेरी पसंद में आगे। आगे। बारिश का एक गीत सुना दिया जाए तो कैसा रहेगा बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अभी तो बरसात

चल ही रही है जी जी जी जी ये। तो ठीक है ये मेरे सामने एक गीत है देखिए आपको कैसा लगता है उन्नीस की फिल्म खजान जी का ये बहुत खूबसूरत दगमा है जो कि मेरी एक फेवरेट गायिका शमशाद बेगम जो टिपिकल एक स्वर की गायिका है उन्होंने गाया है और गीत ये है वली साहब ने लिखा है और संगीत गुलाम मोहम्मद का है

संगीतकार थे इसमें गुलाम हैदर साहब अच्छा हाँ, सारी, गुलाम, गुलाम गुलाम हैदर साहब का ये था कि शायद वो तो डेंटिस्ट थे, वो जी, थे जी, तो, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है वो वहाँ उनके यहाँ जाते थे तो देखा कि क्लिनिक में हारमोनियम भी रखते है वो क्लिनिक में हारमोनियम ऑफ हाँ, टाइम में जब होता था तो

तो उनसे बात की और उनसे कहा कि आप संगीत दीजिए मेरी फिल्म में अच्छा। और ये देखिए गुलाम हैदर साहब का कमाल कि उन्होंने आगे चलकर के कि कितने नाम कमाए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आइए मित्रों हम एक सावन के नजारे को आ, हमको लुफ्त तो देता हुआ एक हम गीत सुने

बन के नजारे हैं आहा आहा सावन के नजारे हैं

बल्ले फिदाओं फिदाओं में, आ, जो बल्ले में, को जाए गले मिल मिल कर, गले मिलकर मगबूर खटाओ में को जाए गले मिल कर मगबू खटाओ में

We get out of here.

मैं सोचता हूं कि कार्यक्रम का प्रारंभ तो हम लोगों ने मुकेश जी के गीत से किया जी और मुकेश जी गायक होने के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग भी की थी जी तो मुझे याद आ रहा है कि अगस्त का महीना चल रहा है और इसमें किशोर कुमार जी जो कि खूब एक्टिंग की उन्होंने और गाया भी बहुत अच्छा

तो क्यों ना उनको श्रद्धांजलि हम बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, अपन तो जिन्होंने बहुत, बहुत एक जो, जो अपने एक्टिंग से भी हम सबको बहुत मनोरंजन किया और गाने तो बढ़िया बहुत बढ़िया गाते ही थे बहुत अच्छा नहीं कलाकार तो बहुत से है जीतु अगस्त का ये चार अगस्त में हाँ हाँ ये महीना वो ही चल रहा है सही

मैं सोचता हूं कि इनको ही इस समय आ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तो, तो ये अच्छा आप तो डॉक्टर साहब ये एक गीत है मेरे सामने उन्नीस की फिल्म काफिला से है और गीत ब्रजेंद्र गौर ने लिखा है ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं हालांकि संगीतकार जो है इसमें हुस्नलाल भगतराम है

और किशोर कुमार की आवाज है ये कॉम्बिनेशन डॉक्टर साहब जैसे पुराने में जमाने में होते थे ना कि भाई ये शंकर किशन है तो मुकेश जी, से, आ, जी, जी। तो ये हुसनरलाल भगतराम और किशोर कुमार ये तो बहुत गजब का ही कॉम्बिनेशन है मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ जी भी आपको तो कम मिले जी जी जी।, जी जी जी जैसे मंजिल फिल्म में उनका काम था तो ब्रजेंद गौड़ जी का लेखक अच्छा अच्छा रहे हैं वो

लेकिन ये ये कॉम्बिनेशन तीनों ही बिल्कुल लगता जैसे पहली बार चलिए फिर ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है तो हमारी मेरी पसंद का ये ये भी एक रेयर गीत है तो इसको सुना जाए जी

चले आ रहे हैं वो मेरी तरफ यूं चले आ रहे हैं के अरमान धड़कन से टकरा रहे हैं वो मेरी तरफ यूं

जाने वो क्यों हम से शर्मा रहे हैं न जाने वो क्यों हम से शर्मा रहे हैं अरमान धड़कन से टकरा रहे हैं वो मेरी तरफ यूं। जो कलियां खिली

भी खिलेंगे जो कलियां खिली हैं तो गुल भी खिलेंगे निगाहें मिली हैं तो दिल भी मिलेंगे इस आंसू में पैगा आ जा रहे हैं किस आंसू में पैगा आ जा रहे हैं

अरमान धड़कन से टकरा रहे हैं वो मेरी तरफ यू उन्हें देख कर दिल लगा रंग लाने उन्हें देख

कर दिल लगा रंग लाने है दिल क्या कहे बात माने न माने के हम दिल की हरकत से घबरा रहे हैं के हम दिल की हरकत से घबरा रहे हैं के अरमान धड़कन से टकरा रहे हैं वो मेरी तरफ यू चले आ रहे हैं वो मेरे

तरफ यूं। चले आ रहे हैं, धड़कन से रहे हैं। वो मेरी तरफ यूं। मिश्रा सर ये तो बताइए कि आज जो हम कार्यक्रम पेश कर रहे हैं इसका नाम क्या है इसका नाम तो है मेरी पसंद मेरी पसंद कैसे हुआ गाने तो हम दोनों अपने पसंद के दे रहे हैं दोनों मिलके ये प्रोग्राम पेश कर रहे तो ये नाम तो हमारी पसंद होना चाहिए

<laughs> लेकिन, लेकिन शीर्षक शीर्षक मेरी पसंद का है चलिए चलिए ये भी एक अनोखी बात हो गई कि टाइटल इसका ईशा जी ने जो बनाया था और आमतौर पर हर फ्राइडे को मेरी पसंद आ रहा है लेकिन एक्चुअली ये है हमारी पसंद तो देखिए आखिरी गीत तक हम पहुंच गए हैं बहुत बढ़िया गए लेकिन क्या आड़ बात रही क्या एक अजीब सी बात लग रही है आपको कुछ कि एक गीत ऐसा कौन सा रह गया है कलाकार का जिनके बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा रहता है बताइए तो भला

अरे सर लता मंगेशकर ये बात तो लता मंगेशकर जी के बिना तो तो देखिए हम कोई कार्यक्रम पेश करेंगे तो जसवीर सर हमको ऊपर से देख रहे हैं ध्यान रखिए आप और दिलीप जी एक विशेषता फिर आ गई जी कार्यक्रम का प्रारंभ में जो हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो गायक हैं वो नायक भी रहे हैं हाँ हाँ तो हाँ, हाँ।

नीची ने भी तो अपना कार्यक्रम जीवन भर गायिका के रूप में रखा जी इससे प्रसिद्धि मिली किंतु शुरुआत उन्होंने शुरुआत उन्होंने एक्टिंग से करी बिल्कुल बिल्कुल ये सुना हुआ है मैंने सुना हुआ है करेक्ट करेक्ट और सुन, आप सुनिए फिर एक गीत अरे वाह वो बताइए फिर एस... बहुत पसंद है जी साकी फिल्म का है

1952 की फिल्म है okay. और राजेंद्र कृष्ण जी के बोल हैं और श्री रामचंद्र जी का वाह वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है, है, है। वादी में खुशी का खोने लगा। जी जी जी जी तो लो साथियों ये आज मिश्रा जी कानपुर से स्पेशली यहां पे उज्जैन दर्शन के लिए आए थे और ये बहुत सुखद संयोग है कि ईशा जी के आग्रह पे हम अभी रात के बारह बजे हुए हैं और हम ये रिकॉर्डिंग समाप्त कर रहे हैं अब और ये सातवा और आखिरी गीत

मेरी पसंद के कार्यक्रम का आपकी नजर है और आप ये जरूर बताएं कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा कोशिश करेंगे कि हम इसे और अच्छा बेहतर बना सकें जी और जी। सारा क्रेडिट जो है दिलीप जी का है अरे नहीं, नहीं नहीं मैं तो बाहर से आया नहीं हूं। नहीं, नहीं क्रेडिट तो... समय दिया है मेरे को और कैसे उन्होंने

जी हर क्षण जहाँ पर भी आवश्यकता होती थी तुरंत गाइड करते थे क्योंकि मैं तो बाहरी पहली बार में आया था जी जी जी तो और ये कार्यक्रम भी चलिए ये संयोग, तो संयोग ये बहुत, बहुत बहुत बहुत ये सुखद संयोग एक है और ये ईशा जी को भी इसका क्रेडिट जाता है मिश्रा सर क्योंकि इन्होंने आज दोपहर में मैंने ग्रुप में डाला था अपने फोटो और फिर उन्होंने मेरे पास मैसेज आ गया कि भाई एक प्रोग्राम करिए तो हालांकि समय बहुत कम है सुबह आपको एंकरेश्वर के लिए भी निकलना है लेकिन फिर भी एक देखो संगीत में जो शक्ति रहती है

वो ये है कि वो उन्होंने ये डेढ़ घंटे में बैठ के अपने प्रोग्राम कर लिया अभी कैसा बना है ये अपने को तो अच्छा लगेगा ही सही लेकिन ये श्रोताओं को बताना है आप आप कार्यक्रम बिल्कुल बिना किसी तैयारी बिना किसी स्क्रिप्ट, बिना के, स्क्रिप्ट के, के, के हुआ है प्रोग्राम ये रेंडम बिल्कुल रेंडमली करा तो इसी के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं धन्यवाद शुभरात्रि

ishku mm -hmm.